Oh दर्शन की सैतीसवीं कक्षा वेदान दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है और इसके हमने पीछे 15वें सूत्र तक का देख लिया था इस प्रकरण में प्रकृति मूल उपादान कारण है और परमात्मा निमित्त कारण है इन्हीं बातों को रखते हुए और कार्य जगत और प्रकृति का एक्य है अन्यत्व है अर्थात कारण प्रकृति उपादान रूप में है और वही कार्य रूप में परिणत होती है स्वयं ही और परमात्मा निमित्त कारण है वो स्वयं कार्य जगत के रूप में परिणत नहीं होता है बदल नहीं जाता है इत्यादि और उससे संबंधित बातों को हमने देखा था पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो पृष्ठ संख्या एक सौ पांच जी सूत्र संख्या 14 उसकी भूमिका में पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि जीवात्मा प्रलयावस्था में प्रकृति में लीन हो, होती है तो जीवात्मा के जो भोक्तृत्व धर्मता प्रकृति में नहीं आएगी ये, ये तो मान लिया तो और कार्य फिर दूसरी पंक्ति में कहा है कि कार्य प्रकृतिया प्रकृत्या सह अन्यत्वेन भवित कार्य जगत प्रकृति से अलग, होन, अलग होने चाहिए संबंध ये क्या संबंध संबंध नहीं जुड़ रहा ऊपर ऊपरों ने तो पिछले सूत्र में जो कहा था भोक्तरा पत्रे अभिभागश सियात लोकवत् यानी पूर्व पक्षी ने पहले यह कहा था कि प्रलयावस्था में जीव भी लीन रहता है प्रकृति में तो प्रकृति में भी भोक्तरापत्ति प्राप्त तो होगी क्योंकि जीव भी भोगता है उसका समाधान तेरे में सूत्र में कर दिया था ये दोनों अलग अलग हैं भोक्तरापत्ति नहीं होती है तो सिद्धांति की इस बात को सुन करके पूर्व पक्षी फिर एक और प्रश्न खड़ा कर रहा है और पक्षी तो प्रश्न करता ही है वो तो कैसे न कैसे खंडित करना चाहता है सिद्धांति को तो कहा कि चलो ये तो मान लिया कि जीव जो भोगता है वो भोक्तृत्व प्रकृति में नहीं आएगा मूल प्रकृति में नहीं आएगा और इस दृष्टि से दोनों में अन्यत्व है तो जीव तो भोगता है और मूल प्रकृति भोगने वाली नहीं है तो गुणों में भेद हुआ और गुणों में भेद होने से उनका अन्यत्व सिद्ध हुआ तो इस तरह अगर देखा जाए कि गुणों के भेद से अन्यत्व है वस्तुओं में तो फिर तो कार्य जगत और मूल प्रकृति का भी अन्यत्व स्वीकार करना चाहिए आपको क्योंकि तो सिद्धांती पहले मूल प्रकृति और कार्य जगत का अन्यत्व सिद्ध करके आ रहा है दोनों अभिन्न है दोनों अभिन्न है मूल प्रकृति ही कार्य जगत के रूप में है इसलिए इस रूप में अभिन्न है तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि फिर तो इधर अगर आप आत्मा और प्रकृति का भेद कर रहे हो उनके धर्मों के भेद के कारण से उनमें अन्यत्व सिद्ध कर रहे हो तो ऐसे ही मूल प्रकृति और कार्य जगत में भी तो धर्मों का भेद है मूल प्रकृति अव्यक्त है सूक्ष्म है कार्य जगत व्यक्त है स्थूल है मूल प्रकृति में शब्द स्पर्श प्रसंध ये व्यक्त नहीं होते कार्य जगत में व्यक्त होते तो धर्मों की भिन्नता तो यहां भी है जब धर्म की भिन्नता है तो इनका अन्यत्व भी फिर सिद्ध होने लगेगा ये उसका आक्षेप है ये इसकी परस्पर संगति है और समाधान फिर तथा अनन्या शब्दादिप्य अनन्यत्व प्रकृति का इसने सिद्ध किया है आगे कुछ संख्या 105, सूत्र संख्या 13, इसमें जो सूत्र में लोकवत् आया है और इसकी जो व्याख्या हुई है तो ऐसा लगता है कि व्याख्या से कि यहां पर लोकवत हो करके के सुषुप्तिवत होना चाहिए तब घटेगी जी लोकवत है लोक के अंदर तो सुषुप्ति तो इन्होंने साथ में लोक में जो सुषुप्ति का उदाहरण दिया इन्होंने तो लोक सुषुप्ति भी लोक में आ जाती है लोक के अंदर जागृत अवस्था भी आ जाती है तो लोक के समान है लोक में क्या होता है ये इन्होंने सुषुप्ति का लेकर के समझाया क्योंकि प्रलया अवस्था में भी सुषुप्ति जैसी अवस्था होती है सुषुप्ति जैसी अवस्था होती है अवस्था में जीव कैसे रहते हैं तो उसके लिए महर्षि दयानंद ने दो जगह पर उल्लेख किया है एक जगह कहा है सुषुप्ति के समान एक जगह कहा है मूर्छिता के समान तो यद्यपि सुषुप्ति और मूर्छित ये दोनों अवस्थाएं भिन्न भिन्न है और प्रलयावस्था में आत्मा जैसी रहती वो भी भिन्न है लेकिन अवस्था में आत्मा की स्थिति को समझाने के लिए ये उदाहरण दिए गए हैं उनमें सामने यही है जैसे सुषुप्ति में हमें अपना बोध नहीं होता मैं कौन हूं युवा हूं वृद्ध हूं धनी निर्धन ज्ञानी अज्ञानी कुछ नहीं उसको रहता ऐसे ही काल का भी बोध नहीं रहता देश का भी बोध नहीं रहता ऐसे ही और मूर्छा में भी यही चीजें रहती हैं कोई बोध नहीं होता है परिस्थिति का देश का काल का तो ऐसे ही प्रलयावस्था में जीव जीव चेतन है लेकिन प्रकृति से निर्मित शरीर और इंद्रियां सूक्ष्म शरीर उसके पास कुछ नहीं है शरीर नहीं है, इसलिए वो जान नहीं सकता तो सुशुप्पतिवत मूर्छित वत रहता है तो इनको लोकवत उदाहरण देना था लोकवत इन्होंने सुषुप्ति का दे दिया कोई बात नहीं अगर यहां जी लोकवत से अगर जो जागृत अवस्था है अगर उससे अगर घटाना चाहें, जैसे हम जो भी भोगते हैं जो सिद्धांत तो जीवी भोगता है शरीर में तो भोग का अपन नहीं होता अगर उस तरह से अगर इसको उस तरह से, तरह से, से कैसे घटाएंगे ये तो हम सिद्धांत कह रहे हैं कि भोगता आत्मा होता है ठीक है चिद अवसानो भोग के अनुसार कहें और संगत होता है वो परार्थ के लिए होता है इस दृष्टि से चाहे स्थूल शरीर चाहे सूक्ष्म शरीर हो इंद्रिया ये सब संगत हैं तो दूसरे के लिए ही होंगी इस रूप में ठीक है और चेतन होता है वही भोक्ता होता है जड़ तो भोक्ता होता नहीं इस सिद्धांत से हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि आत्मा ही भोगता है ये, ये जीवित अवस्था में भी है लेकिन इस दृष्टि से तो प्रलयावस्था में भी है प्रलयावस्था में भी जीवात्मा को भोगता होगा वो चेतन है लेकिन वहां भोक्ता तो अभी बताना नहीं है उसको भोक्तृत्व तो शक्ति है लेकिन अभी भोग नहीं रहा है इनको क्या बताना है कि जीवात्मा जब यानी कार्य जगत में भोक्त्री के रूप में होता है भोक्ता के रूप में होता है तब भी जब भोगायतन शरीर मिला हुआ होता है तब भी जब वो जैसे सुषुप्ति में चला जाता है तो उसको ऐसे स्थूल भोग नहीं होते हैं हालांकि सुषुप्ति भी एक तरह का भोगी है अगर सूक्ष्मता से देखें तो वो भी भोगी है शरीर चल रहा है तो उसमें दिन और रात में सोना जगना ये सब चलते हैं तो ये भी भोग का ही भाग है पर यह स्थूल रूप से कथन है कि जैसे भोग का मतलब जैसे कि सांसारिक इंद्रिय जन्य सुख दुख हम भोगते हैं ऐसा सुषुप्ति के काल में नहीं होता है बस ऐसा वहां पर भी नहीं होता तो वहां भी आत्मा शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर का भोग नहीं होता है लेकिन जागृत अवस्था में इनका तात्पर्य कि भोग होता है शरीर को तभी इस ढंग से ये बोल रहे हैं ये स्थुल नहीं है अंततः तो आत्मा कोई भोग होता है लेकिन ये शरीर का भोग सुख दुख हानि लाभ ये सब जुड़ा हुआ है जीवित अवस्था में जब जागृत अवस्था में होते हैं तो हमें प्रतीति तो इसलिए ही होती है ना कि मेरे हाथ पैर में दर्द है इत्यादि सुख दुख की प्रतीति हमारे को शरीर में ही होती है तो उस दृष्टि से है कि सुशुक्ति में फिर भी नहीं होती आत्मा के रहते हुए भी ऐसे ही प्रलय अवस्था में नहीं होती है। ठीक है हाँ। बोली संख्या एक सौ चारूत्र संख्या बारह तो यहाँ पे ऊपर के सूत्र से क्या संबंध है यहाँ पर क्यों कहना पड़ा उसका ग्रहण करने के लिए जैसे असतवाद का ऊपर कथन था वो तो साक्षात कथन हो गया तो कोई ऐसा ना समझे कि केवल यहां पर असतवाद का ही उत्तर दिया गया है बोले जिस शैली से असत का उत्तर दिया गया इसी शैली से इस तरह के जो जो आक्षेप हैं, उनका भी समाधान समझ लेना चाहिए बस अर्थात हर प्रश्न का उत्तर अलग अलग तब दिया जाता है जब वो अलग अलग प्रश्न हो यानी स्वरूप का ही अलग हो उत्तर ही अलग बनता हो लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका समाधान एक जैसा होता है प्रश्न दिखने में अलग लग रहे हैं लेकिन इनका समाधान एक ही जैसा होता है तो वो केवल संकेत किया गया कि इन अन्य इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनका समाधान भी इसी तरह से कर लेना चाहिए समझ लेना इसको यानी कहने की जरूरत नहीं है ये तो एक एक को ये उठाते फिर वही समाधान देते फिर वही समाधान देते ऐसा नहीं किया इन्होंने इसी तरह समझ लेना चाहिए बस ठीक है तो आगे चलते हैं प्रकृति, मूल प्रकृति और कार्य जगत इन दोनों का अनन्यत्व है अभिन्नता है मूल रूप से अनन्यत्व का यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है इनका कि सब कुछ समान है सब कुछ समान है लेकिन मूलतः वो एक ही चीज है एक ही से बनी है उस अनन्यत्व को सिद्ध करने के लिए ही ये कुछ और बात आगे रख रहे हैं तो सोलवे सूत्र में कहा अन्यो हेतु एक अन्य हेतु और प्रस्तुत किया क्या है सूत्र है सत्वाच्य अवरस्य सत्वाच्य सत्व का मतलब यहां पर है आत्मा आश्रय अवरस्य अवर का आत्मा यानी आश्रय होने के कारण से अवर शब्द पूर्व और पर की तरह से अवर मतलब बाद वाला पर वाला जैसे कि कारण और कार्य के बीच में हम संबंध देखते हैं तो कारण पूर्व में होता है और कार्य पश्चात होता है इसी दृष्टि से अनुमान प्रमाण में जो भेद किए गए हैं पूर्ववत और शेषवत पूर्ववत मतलब कारण के समान और शेषवत मतलब कार्य के समान जो बाद वाला है तो यहां भी अवर का मतलब है कार्य जगत जो बाद में आता है उसका आश्रय होने के कारण से उसकी आत्मा होने के कारण से हेतु केवल दिया प्रतिज्ञाओं की वही है प्रकृति और कार्य जगत में अनन्यत्व है भाष्य देखिए कारणम ही स्वस्माद अवरस्य अर्वाकालिन्य कार्यस्य सत्वम आत्मा अस्ति जो कारण होता है मूल कारण होता है किसी भी चीज का कोई भी कारण हो सब जगह लगेगा स्वस्माद अवरस्य अपने से बाद वाले का काल की दृष्टि से जो बाद में उत्पन्न हो रहा है उससे उसी का ही कार्य होना चाहिए अन्यों का कार्य नहीं अपने बाद वाले का अर्थात अर्वाकालीन से कार्य से अपने बाद के काल प्राचीन और अरवाचीन हम दो शब्द बोलते हैं अरवाक का मतलब बाद वाला, पुराना ये नया है अभी के काल का अरवाक कालीन जो होता है तो अर्वाकालीन से कार्य से कार्य से का विशेषण अर्वाकालीन हो गया तो अवरस्य मतलब कार्य से अर्थ निकल जाएगा उसका सत्वम सत्व होता है सूत्र में जो सत्वाच्य लिखा है उस सत्व शब्द को यहां पर लिखा और सत्वम को खोल दिया आत्मा अस्ति, उसका सत्व है मतलब आत्मा है इस सत्व हम एक तरह से सार के लिए भी बोलते हैं इसका सार है सत्व है आत्मा है मान लो दूध में से घी निकाल लिया तो हम कहेंगे कि दूध तो, में तो घी तो रहा ही नहीं अब इसका सत्व तो रहा ही नहीं या बादाम में से तेल निकाल लिया केवल खली खली बचिए तो इसमें तो रहा नहीं कुछ पोषण रहता है लेकिन जो तेल वाला है जो मुख्य अंश है वो हट जाता है तो ऐसे उसका सत्व है यानी आत्मा है यानी सार रूप में उसका आधार है आश्रय है मुख्य तो सत्वम आत्मा अस्ति ये कारण के लिए कहा है कारण सत्व है आत्मा है किसका कार्य का तदेव आश्रित भिन्न भिन्न रूपे निक्रियमाणम कार्य दृश्य उस कारण को आश्रित करके ही भिन्न भिन्न प्रकार से बदलता हुआ कार्य दिखाई देता है जितना भी कार्य जगत है वो प्रकृति को आश्रित करके ही और बदलता हुआ ही तो कार्य के रूप में दिखाई दे रहा है मिट्टी और उससे बनने वाले मिट्टी के बर्तनों में भी इसी तरह से घटाते हुए हम देख सकते हैं कि जो घट या दीपक या सुराही आदि भिन्न भिन्न कार्य जो बन रहे हैं उसमें मूल मिट्टी मूल कारण मिट्टी ही तो परिवर्तित होती भी अलग अलग रूप में दिखाई दे रही है अर्थात मिट्टी ही इन सबका आश्रय है आत्मा है सत्व है तो जो भी कार्य होता है उपादान कारण उसका सत्व होता है आत्मा होता है उसके बिना वो रही नहीं सकता है उदाहरण दे रहे हैं लौकिक यथा रुचका दिन कार्याणी विक्रिय मणा आश्रित्य सुवर्णम जो कुंडल आदि जो आभूषण हैं, वो बदलते हुए भिन्न रूप में आते हुए अपने कारण स्वर्ण को आश्रित करके ही दिखाई देते हैं चाहे उससे अंगूठी अंगूठी बना लो चाहे और कोई चेन बना लो जो भी बना लो लेकिन वो सब बदलते हुए भी सोने वाले ही दिखाई देते हैं वो स्वर्ण उनमें दिखाई देता है तद्वत्त प्रकृत्याश्रयणी पृथ्वी आदि नी कार्य वस्तु संति उसी प्रकार पृथ्वी जल आदि जो कार्य वस्तुएं हैं वे भी हैं इनमें भी सत्वर स्तंभ यानी मूल प्रकृति उपादान रूप में विद्यमान ति हेतुश्च कार्य से सोपादान कारणेन सह अन्यत्व इस कारण से भी कार्य का अपने उपादान कारण से अनन्यत्व है अभिन्नत्व है वही है ये बदला हुआ रूप है लेकिन है वही वही प्रकृति मूल प्रकृति ही कार्य के रूप में दिखाई दे रही है अभिन्नता को बताया जाए ये सब किस लिए इतना किया जा रहा है क्योंकि ब्रह्म की कार्य जगत से अनन्यत्व की बात भी प्रचलित है तो ब्रह्म का और जगत का अनन्यत्व नहीं है वो उसका तो अन्यत्व ही है कार्य जगत का और ब्रह्म का परमात्मा का तो अन्यत्व है प्रकृति का अनन्यत्व है तो अब इसी विषय में पूर्व पक्षी फिर एक प्रश्न रख रहा है हालांकि ये बिंदु दूसरे ढंग से पीछे भी आ चुका है लेकिन फिर यहां पर रखा जा रहा है सत्तरवां सूत्र है असद व्यपदेशात न इति चेत नूर्व पक्षी का भाग है जो सिद्धांती ने बोला है चेत न धर्मांतरे वाक्य शेषात अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि असत का व्यपदेश होने से असत का कथन होने से शास्त्र में असत शब्द यानी कुछ भी नहीं है असत मतलब ऐसा अर्थ ले तो कुछ भी नहीं है असत शब्द मिलने से पूर्व पक्षी कुछ भी नहीं है ये अर्थ लगा रहे इस दृष्टि से यह मूल प्रकृति को उपादान कारण से हटा रहा है बिना कारण के ही ये सारा बन गया तो असत व्यपदेशा अपना चेत प्रकृति और जगत का अनन्यत्व जो आप कह रहे हो वो तो बनेगा ही नहीं जब था ही असत तो अनन्यत्व की बात ही क्या हुई अनन्यत्व तो तब होगा जब दो वस्तुएं हो मूल प्रकृति भी हो और कार्य जगत भी हो तब हम कह सकते हैं कि इन दोनों में अनन्यत्व है सिद्धांति जो कह रहा है अनन्यत्व उसमें मूल प्रकृति को पृथक मानना आवश्यक है तभी अन्यत्व होगा दो वस्तु चाहिए ये कह रहे मूल प्रकृति तो असत है तो अन्यत्व की बात ही नहीं आती है तो असत न असत का कथन शास्त्र में मिलने से आपका कथन ठीक नहीं है ऐसा यदि पूर्व कहे तो सिद्धांत कह रहे हैं न ये आपका कथन ठीक नहीं है क्यों धर्मांतर वाक्य शेषात आगे का जो वाक्य है वाक्य शेष है उसके बाद का जो वचन है उसमें धर्मांतर का के द्वारा कथन किया गया है भिन्न कथन किया गया है पूर्व में असत कहा गया था तो वहां पर सत शब्द भी प्रयोग किया गया है इससे पता लगता है कि असत का वो अर्थ नहीं है जो आप ले रहे हो पूर्व पक्षी को का अभाव अर्थ नहीं है इसी को भाष्यकार ने खोला है यद उत्तम ये, ये पूर्व पक्षी की तरफ से बोला जा रहा है यद कारणम कार्य सत्वम कारण होता है वो कार्य का सत्व होता है आत्मा होता है तस्मात इस कारण से ततो अन्यत्व प्रकृति का कार्य जगत से अनन्यत्व है अभिन्नता है ये जो आपने कहा था न सम्यक भवेत ये ठीक नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है यदा ही सृष्टि प्राक असत व्यपदेशो विद्य सृष्टि के पहले कार्य जगत के पहले असत था ये कथन हमारे को शास्त्र में मिल रहा है असत का व्यपदेश कथन मिल रहा है क्या मिल रहा है तो उदाहरण दे दिया छोपनिषद का असत एवं अग्र आसी असत एवं अग्र आसीत पहले ये असत था पूर्व पक्षी के मत में अभाव था चेत उच्चे ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो तरी न नहीं तत्कलम सत्यम ये कल्पना करना ठीक नहीं है क्यों नहीं है तो धर्मांतरेण वाक्य शेषात खुल रहे हैं असत व्यपदेशो न कारण से ये जो असत कथन कहा गया है कारण का यानी मूल प्रकृति का निषेध करने के लिए नहीं है कि मूल प्रकृति होती ही नहीं है अभाव के रूप में कथन नहीं है असत व्यपदेश हो न कारण से प्रतिषेधार्थम फिर किस लिए किन्तु कार्य से धर्मांतर यापनार्थम कार्य के धर्मांतर को बताने के लिए कि यह भिन्न स्थिति में है भिन्न स्थिति में पहुंच गया है कारण कार्य के जो धर्म थे अप्रलय अवस्था में वो धर्म नहीं रहे हैं इस धर्म की भिन्नता को बताने के लिए असत शब्द का प्रयोग किया गया है कार्य से धर्मांतर जापनाथम योत्पत्ते पूर्व तदरूपेण स्वरूपेण न अवर्तता क्या ये जो कार्य है जो कार्य जगत हमें दिखाई देता है ये अपनी उत्पत्ति से पूर्व तदरूपेण उस रूप स्वरूप में नहीं था स्वरूप मतलब कार्य रूप में नहीं था किंतु तदानीम व्यक्तत्व विहाय असद रूपेण अव्यक्त रूपेण कारणात्मना अवर्तता तो उस समय था कैसा तो भी हाँ है, अपने प्रकट गुणों को छोड़ते हुए शब्द स्पर्श रूप आदि जो रूप हैं, इनसे रहित होता हुआ उनको छोड़ के असद रूप में था इन गुणों से रहित था तो असद रूपेण असद रूपेण कोई आगे खोल दिया अव्यक्त रूपेण अप्रकट रूप में था अप्रकाशित था कारणात्मना अवर्तता कारण रूप में वहां पर विद्यमान था तचेदम तो वाक्य शेषात स्पष्ट और ये बात वाक्य शेष से यानी इसके आगे का जो वाक्य है उससे सिद्ध होती है अस्ति ही तक्य से शेषो भागो अत्र प्रमाणम उसका आगे का भाग इसमें प्रमाण है अपने आप में क्या तो वही छांदोग्य तीन उन्नीस एक का है पीछे जो असत एवं इदम अक्र आसीत ये भी तीन उन्नीस है इसी का एक भाग आगे का है तो तत्सत आसीत वो जिसको आप असत कह रहे हो वो सत्य वास्तव में सत्तात्मक था तत्सत आसित तो कार्यम असतात्मक आसीत जो असत रूप में कार्य कारण था जो कार्य असत रूप में था त अभात्मक वो अभाव रूप में नहीं था किंतु कारणम अव्यक्त नामकम प्रकृत्याख्यम आसीत वो कारण अव्यक्त नाम में अव्यक्त नाम की प्रकृति के रूप में था बस तो इसलिए असत का व्यपदेश अगर कह करके कोई अनन्यत्व को ही खंडित करना चाहे तो ऐसा नहीं है धर्मांतर का वाक्य शेष वहां पर हमें मिलता है तो दोनों ही अवस्थाएं थी ये शैली ही है उस इस परंपरा को इस शैली को न मान के अगर कोई इन वचनों को देखेगा तो यही कहेगा कि यहाँ लिखा है कि असत था कुछ नहीं था यानी शून्य से अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई ये इस वचन से सिद्ध होता है तो उन सब ऐसे ऐसे स्थलों पर हमें इस ढंग से उत्तर देना चाहिए और इसी की पुष्टि में सिद्धांती अपनी बात को आगे रख रहे हैं अठारहवा सूत्र युक्त है, है तो युक्ति से भी इनका अनन्यत्व सिद्ध होता है और भिन्न शब्द से भी उत्पन्न होता है दूसरे शब्द प्रमाणों से भी उत्पन्न होता है युक्ति से भी और शब्दांतर से शब्द प्रमाण से भी ये बात पुष्ट होती है युक्ति क्या है वो बता रहे युक्तिरपी कार्य से कारणात अन्यत्व सिद्ध कार्य का कारण से अन्यत्व सिद्ध होता है कैसे मृतिका तो घटो मृत्यु से घट उत्पन्न होता है दुग्धात दधी जाए थे और दही दू, उत्पन्न होता है न तो दुग्धाद घटो मृतिकातश्च दधी कथंचपत्ते दूध से घड़ा उत्पन्न नहीं होता और मिट्टी से दही कभी भी उत्पन्न नहीं होता है ये युक्ति है कि जैसे लोक में देखा जाता है उपादान कारण नियत होता है निश्चित उपादान कारण से ही वो चीजें उत्पन्न होती हैं, किसी से भी कुछ नहीं उत्पन्न हो जाता सांख्य में भी इस बात की चर्चा की गई है काफी तो इसी तरह से यहां भी हमें समझना चाहिए ये युक्ति है एक सामान्य तो दृष्ट देते हैं भाई यहां ऐसा देखा जाता है यहां भी ऐसा ही समझना चाहिए और शब्दांतर को खोल रहे हैं शब्दांतराद्यपि शब्दांतर का मतलब है प्रमाणांतराद्यपि दूसरा प्रमाण भी प्रमाणांतर का मतलब क्या है वो शब्द प्रमाण को छोड़ करके दूसरे प्रमाण नहीं शब्द प्रमाणों में भी शब्द प्रमाण बहुत हैं। शास्त्र के वचन बहुत सारे हमें उपलब्ध होते हैं उसमें से कोई अन्य वचन यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं ये शब्दांतर होगा प्रमाणांतर होगा क्या न असद उत्पादों नृशृंग संख्य दर्शन का सूत्र है न असद उत्पाद असत से कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती अभाव से कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती न असद उत्पाद असत से कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती जब यहां पर भी असत शब्द कहा गया कि पहले असत था और अगर हमने इस परंपरा के ग्रंथ पढ़ रखे हैं उसका तात्पर्य समझ रखा है तो हम वहां असत पहले था उसका कभी भी ये अर्थ नहीं लेंगे कि अभाव था वो अर्थ होता ही नहीं है बनता ही नहीं है तो शास्त्र प्रमाण से होता है कि न असत उत्पाद असत का तो कभी असत से तो कभी भी उत्पत्ति नहीं होती है कैसे नृसृंगवत जैसे कि मनुष्य के सींग से कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है मनुष्य का सिंग असत है ना अब किसी के रोक के कारण थोड़ा सा उभर आए तो बात अलग है गांठें कुछ हो जाती हैं कई बार ऐसे ऐसे निकल जाते हैं किसी किसी के थोड़े मनुष्य के यहां वो रोक की बात है वो गांठ है उसके इस तरह सिंग जैसे लगते थोड़े थोड़े ऐसे देखे भी हैं मैंने छोटे छोटे होते हैं लेकिन थोड़े तो लेकिन हम एक सामान्य रूप से जो बात है वो तो रोग है उसको गाय भैंस के सिंग की तरह तो कह नहीं सकते मनुष्य के सिंग होते ही नहीं है ये तो अटल सत्य है बाकी है तो वो तो रोग है तो जैसे मनुष्य का सिंग नहीं होता तो उससे कोई चीज भी नहीं बन सकती जैसे औरों के सींग से तो चीजें बन जाती है ना कुछ कोई चीज मान लो मर गए हैं उनके सींग है सिंग से हम कोई चीज बना लेते हैं हिरण के सींग से औरों के सिंग से तो चूंकि सींग होते हैं हिरण के सीघ है औरों के सींग है उससे कोई चीज बन रही है तो वो है इसलिए कोई कार्य उत्पन्न होता है लेकिन मनुष्य के सीघ नहीं होते तो उससे बनने वाली कोई चीज आज तक हमने न देखी है न सुनी है तो ऐसे ही तो असत से तो कभी उत्पत्ति होती नहीं है ये तो अटल सिद्धांत है भारतीय दर्शन का पूरी इसका कोई कहीं निषेध भी नहीं होता और आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है अभाव से भाव की उत्पत्ति होती ही नहीं है दूसरा इन्होंने वैश्य सिक्का सूत्र दिया कारण भावात कार्य भाव कार्या भाव इसमें लिखा हुआ है आकी मात्रा हटा लीजिए कारण का भाव होने पर ही कार्य का भाव होता है यानी जब कारण होता है तभी कार्य होता है इसका दूसरा मतलब हो गया कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा उसी बात को कह रहे हैं और प्रमाण प्रस्तुत किया है कि भाई जो नृशृंगवत लिखा हुआ है इसमें भी जो श्री लिखा हुआ है इसमें एक रेखा अधिक है इस तरह से नहीं लिखते हैं। दो रेखाए है ना इसमें बगल से जो श्रे जो है नीचे तो ऋषि वाला ऋ है उसके ऊपर बगल की जो दो रेखाएं वो एक ही होती है ऊपर वाली नीचे वाली नहीं होती है क्योंकि ये जो श्री लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है एक तो श शालव्य श और ऋ ये दो ही है बस दो ही वर्ण है और जैसा लिखा हुआ इससे क्या निकलेगा शकार रेफ और री अच्छ ये तीन तीन चीजें आती इस तरह नहीं लिखा जाता है तस्मात कार्यम अन्यत्म भजते कारण इसलिए <laughs> इसको मानों को देकर के इन्होंने कहा तस्मात कार्यम अन्यत्व भजते कारणात् कार्य कारण से अनन्यत्व को प्राप्त होता है यानी अन्यत्व को होता है उसका भिन्नता उसकी होती ही है अब इसी बात को सिद्ध करने के लिए और उदाहरण दे रहे अगला सूत्र कहा उन्नीसवा पटवच पट के समान वस्त्र के समान बिल्कुल वही बात है पटवच्च्य कैसे अत्रच अत्र प्रकार अर्थ है पटवच्च में जो च है ये प्रकार अर्थ को बताता है पटवत का मतलब केवल कपड़े के समान ही नहीं है एक ही उदाहरण नहीं दे रहे कपड़े जैसी और भी चीजें ये केवल एक संकेत के रूप में पट का उदाहरण दे दिया गया पट के समान अन्य जितनी भी चीजें कार्य वस्तु हैं उन सबका यहां पर ग्रहण हो जाएगा तो ये प्रकारवा हो गया तो च अत्र प्रकारार्थे है पटवत यथा ही पटस्तंतु प्यो नान्यत्व भजते कपड़ा तंतुओं से अभिन्न होता है यद्यपि दोनों में भेद है वही हम पट, न, तंतु को बिल्कुल धागे को अलग रूप में देखते हैं कपड़े को अलग रूप में देखते हैं लेकिन जब कपड़ा बना हुआ है उस स्थिति में धागे और कपड़े को हम अलग अलग नहीं देख सकते दोनों में अनन्यत्व है चकारात घट दध्यादि वच्च पूर्वोदाह प्रकरण ने विजयम जो प्रकार अर्थ लिया है उसमें घड़ा दही आदि और सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं ऐसा पहले की तरह ही समझना चाहिए तो यह तो उस तरह के भेद हुए और कुछ और उदाहरण दे रहे हैं बीसवा सूत्र है यथाच प्राण आदि जिस प्रकार से प्राण आदि भी होते हैं एक होते हुए भी भेद रूप में दिखाई देते हैं। कैसे तो यथाच प्राण पंचकम् पंचकम प्रानादी जो पांच हैं, मुख्य प्राणों को ले रहे हैं पांच को प्राणो अपान उदानो व्यान समान ते मुख्य प्राणा न भित्यंते ये पांचों मुख्य प्राण से भिन्न नहीं होते यद्यपि पांचों भिन्न भिन्न हैं पांचों को अलग नाम अलग नाम दिए गए पांचों के अलग अलग कार्य हैं लेकिन अगर यूं देखेंगे तो मुख्य प्राण जो एक प्राण है उससे अभिन्न है वो एक प्राण के ही ये भेद हैं न भित्यंते किन्तु तद भेदा एवं वास्तव में ये उसी के भेद है इसके लिए प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं प्रश्नोपनिषदी उक्तम उत्तम ही जैसा कि प्रश्नोपनिषद में कहा है वचन है तान वरिष्ठ प्राण उवाच उनको वरिष्ठ प्राण ने कहा वरिष्ठ प्राण मतलब इन पांच प्राणों में या तो अथवा तो दस भी मानते हैं तब भी आप भी लगा सकते हैं नहीं तो पांच प्राण तो जो है ही तो इसके अंदर जो वरिष्ठ प्राण है मतलब पांचों प्राणों में जो पहला वाला है वो प्राण उसको जिसको के मुख्य प्राण के नाम से पीछे भी आया था वरिष्ठ प्राण है सबसे मुख्य है वो तो तान वरिष्ठ प्राण उवाच उन बाकी को बोला वो क्या अहम एवं पंचधा आत्मा प्रविभज्यवस्ट्य विधारयामि एक तो उवाच के बाद में बिंदु बिंदु लगा लीजिए वो छूट गए हैं यहां तान वरिष्ठ प्राण उवाच फिर बीच में कुछ और लिखा हुआ है फिर अहमेव का वचन है रिक्त स्थान छोड़ दीजिए तो अहम एवं मतलब ये वरिष्ठ प्राण ही बोल रहा है कि मैं ही पंचधा आत्मान प्र आत्मानम अपने आप को पांच प्रकार से बांट करके है एक ही उसने अपने को पांच भाग में बांट लिया है विभाग करके एतद् बाणम इस बाण को इस छप्पर को इस शरीर को जो शरीर है इसको बाण के शब्द से कहा गया इसको अवस्टभ इसको रोक करके धारे हम धारण कर रो जैसे कि तिपाई पे या और पांच खंबे हो वो किसी को छप्पर को तान के रखते हैं धारण करते हैं, रोक रोक के रखते हैं। ऐसे इन प्राणों के आधार पर ही हम रुके हुए हमारे शरीर टिक और इसको धारण कर रखा है इसने तो तथे व इधम पृथ्वी आदि जगत प्रकृति उपादान कारण तो इसी प्रकार पृथ्वी आदि जगत है वो भी प्रकृति उपादान कारण से है। अनन्य है जैसे ये पांचों प्राण अनन्य है अभिन्न है एक होते हुए पांच दिख भी रहे हैं लेकिन फिर भी अभिन्न है ऐसे ही यहां समझना चाहिए अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी और आक्षेप कर रहा है तो इक्कीसवां सूत्र है ये पूर्व पक्षी का है कहा इतर व्यपदेशात हिताकरणादि दोष प्रसक्ति इतर का कथन होने से इतर मतलब दूसरे का और वो इतर मतलब परमात्मा का कथन है यहां पर भिन्न परमात्मा का कथन होने से हित अकरणादि दोष प्रसक्ति, हित का न करना हित का अकरण जो उपयुक्त है वो न करना इसको दूसरे ढंग से भी कह देते हैं अहित का करना हित का न करना हित का अकरण उचित का न करना और अहित का करना अनुचित का करना आदि शब्द से उसका विग्रहण कर लेते हैं इन दोषों की प्रसक्ति यहां पर आती है वो आक्षेप कर रहे हैं कैसे तो भाष्य में देखिए इन्होंने एक वचन दिया है कठोपनिषद का न प्राणे न पाने न मरत्यो जीवती कश्चन ये कोई भी मनुष्य है मरते है, जो मरता है सभी आगे मनुष्य के अतिरिक्त भी प्राणी वो कोई भी ना तो प्राण से न अपान से जीवित रहता है जबकि एक दृष्टि से क्या कहा जाता है प्राणादि से ही हम जीवित रहते हैं वो अपनी जगह ठीक भी है लेकिन यहां उससे भी बड़ी चीज को कहना चाहते हैं कि भई ये प्राणापान और इनके वास्तव में केवल इनके कारण से नहीं जीवित रहता है इतने न तो जीवंती यस्मिन एतो उपाश्रित दूसरे के द्वारा ये जीवित रहते हैं जिसमें यस्मिन एतो उपाश्रित जिसमें ये भी आश्रय आश्रित के रूप में रहते हैं जिन्होंने प्राण आदि ने भी जिसका आश्रय ले रखा है उसके आधार पर जी रहे हैं कहे कि छत किस पे टिकी हुई है भी खंबों पे टिकी हुई है खंबे किस पे टिके हुए हैं भूमि पे टिके हुए हैं या नीव पे टिके हुए हैं कि ये मकान किस पे टिका हुआ है बोले खंबों पे अपनी जगह ठीक है लेकिन तो कहें कि ये खंबे भी तो इस पे टिके हुए हैं वास्तव में ये नीव पे टिका हुआ है मकान और उस दृष्टि से यानी उसका आधार का भी जो आधार है यहां इतरेण में जीवात्मा भी अर्थ लिया जाता है सत्यव्रत ने जीवात्मा अर्थ लिया, लेकिन यहां इनका तात्पर्य परमात्मा से ब्रह्मुनी जी जिस ढंग से बोल रहे हैं वो परमात्मा परक मान करके इस उदाहरण को दे रहे हैं एक और उदाहरण दिया यथा तथा अने जीवात्मिश्य नाम रूपे व्याकरवाणी अने इससे जीवे आत्मना अने न जीवे न आत्मा ना जीवे न आत्मा ना मतलब जीवात्मा के द्वारा इस जीवात्मा के द्वारा इसके साथ, साथ साथ इसके साथ अनुप्रविश्य प्रवेश करके इस संसार में नाम रूपे व्याकरवाणी में नाम और रूप को अलग अलग करता हूं कर दूं। ये इसका नाम है ये रूप है तो संसार की जो वस्तुए हैं अथवा तो ये शरीर है हमारे भिन्न -भिन, इनके अंदर आत्मा तो प्रविष्ट है ही आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी प्रविष्ट है उसको बताने के लिए इस तरह से कथन किया गया और वो परमात्मा इनमें रहता हुआ आत्मा के साथ साथ इन वस्तुओं में रहता हुआ भिन्न भिन्न नाम और रूप को प्रकट करता है तो इत्यत्र शरीर अनुप्रविष्ट स इतरो जीवाद भिन्न परमात्मा वर्णित तो यहां पर शरीर में जो प्रविष्ट है वह इतर भिन्न है इतर का मतलब यहां पर यह ले रहे हैं भिन्न जीव से भिन्न कौन परमात्मा वर्णित है परमात्मा का यहां पर वर्णन किया गया तस्मात इस कारण से अभी किस हेतु से कर रहे हैं ये थोड़ा जुड़ता हुआ लेकिन नया बात उठा रहे हैं कि चूंकि शास्त्र में ये वर्णन मिलता है शरीर में आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी प्रविष्ट है इस कारण से हिताकरणादि आदि दोष प्रसक्ति हित से जो हितकारी है उसको न करना दूसरे ढंग से कह रहे हैं अहित से करणंच और अहितकारी अहित है उसको करना ये दोष वहां पर प्रसक्त होता है क्यों होता है यथो तो ही अस्मिन घोर संसारे जन्म मरण स्त क्योंकि इस भयंकर संसार में दुख जहां पर बहुत है इस घोर संसार में भयंकर संसार में जन्म और मरण होते जन्म तयश्च अंतराल विविधम दुखम वर्तते और इन दोनों के बीच में जन्म और मृत्यु के बीच में दुख की बहुलता अधिकता विविध प्रकार के दुख की बहुलता दिखाई देती है अब उस पर आक्षेप कर रहा है इसको पहले पुष्टि कर रहा है कि विविध दुख होते हैं उक्तम ही जैसा कि कहा है विविध बाधना योगा दुखम एवं जन्म उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की बाधनाओं का योग जोड़ संयोग हमारे जीवन में होता रहता है इसलिए जो जन्म उत्पत्ति है ये दुख रूप ही है इसमें दुखी दुख होता है दुख होता ही रहता है स एवं परमात्मा प्राण संचालन हेतु तो आप जीवात्म शरीर अनुप्रविष्ट समस्तम दुख गणम प्राप्त हुआ पूर्व पक्षी का क्या कि ये जो ऊपर कथन किए गए इससे ये पता लग रहा है कि परमात्मा भी कैसा परमात्मा जो प्राण के संचालन का हेतु है प्राण के संचालन का कारण है जो ऊपर कहा था ना न प्राणे न न पाने न जीवती कश्चन इतरेण न तो जीवंती ये इतर यानी परमात्मा के आधार पर ही ये हैं तो जो परमात्मा प्राण आदि के संचालन का कारण है एक बात और जीवात्मना न अनुशक्ता जीवात्मा के साथ जुड़ा जुड़ा रहता हुआ संयोग रूप में रहता हुआ शरीर अनुप्रविष्ट है शरीर में घुसा हुआ है साथ साथ में विद्यमान है समस्तम दुख गणम वो भी फिर सारे दुख को प्राप्त करना चाहिए जैसे आत्मा सुख दुख को प्राप्त करता है ऐसे परमात्मा भी सुख दुख को प्राप्त करने वाला होना चाहिए तो यहां पर हित का अकरण हित का अकरण ये भी दुख का कारण है और अहित का कारण, ये भी दुख का कारण है तो दुख का और आत्मा के साथ साथ जो सुख है उसको भी प्राप्त करने वाला होना चाहिए इति पूर्व पक्ष ये पूर्व सामने आया तो उक्त से पूर्व पक्ष इसका उत्तर दिया जा रहा है ये बाईसवें सूत्र में कहते हैं अधिकम तू भेद निर्देशात उत्तर दे रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है आपका कथन क्योंकि वो उससे अधिक है भिन्न है कैसे अधिक है भेद का निर्देश होने से शब्द प्रमाण में भेद का कथन होने से अब देखिए यहां जो शास्त्र में आप बार बार देख ही रहे हैं वैसे प्रमाण देंगे तो शब्द प्रमाण देंगे और हेतु के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो भी शब्द प्रमाण ही प्रस्तुत करेंगे एक अलग शैली है अनुमान प्रमाण में जो पंचावय है उसमें जो हेतु प्रस्तुत किया जाता है वो एक अलग हेतु प्रस्तुत किया जाता है यहां जो हेतु में पंचमी आती है ये चूंकि शास्त्र में लिखा हुआ है इसको हेतु के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि अधिकमतु वो से भिन्न है कैसे भेद का निर्देश होने से निर्देश मतलब शास्त्र में वचन होने से यह हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जा अपनी बात को सिद्ध करने के हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है लेकिन यह अनुमान प्रमाण वाले हेतु जैसा नहीं है ढंग से ये शब्द प्रमाण को ही शब्द प्रमाण किसी बात को पुष्ट करने के लिए शब्द प्रमाण को ही हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो यह अब अनुमान नहीं है ये शब्द प्रमाण ही प्रस्तुत किया जा रहा है भेद निर्देशक देखिए नहीं वसा दोष प्रसजते ये दोष नहीं आएगा जो आपने दोष दिया है वो नहीं आएगा परमात्मा भी सुख दुख से युक्त होता है ये दोष नहीं आएगा क्यों ये तो ही तस्मा जीवात्मो अधिकम भिन्नम तू तद उच्चते ये परमात्मा तो जीवात्मा से अधिक अधिक का मतलब है भिन्न उसी को खोला है भिन्नम तु उच्चते शास्त्रे उच्चते शास्त्र में कहा जाता है कैसे भेद निर्देशात खोल दिया भेद से निर्देशनाथ भेद का निर्देश होने से भेदे न भेद को खोल दिया पृथकत्व परमात्मनो परमात्मा वर्णनम अस्ती ही अस्ती इति हेतो चूंकि शास्त्र में परमात्मा का भिन्न रूप में भेद के रूप में वर्णन किया गया है इसलिए भेदेन भेदे नदिश्यते न तदेव भवती किंतु ततो अन्य देव जिसका भेद रूप से कथन होता है ये वो वही वस्तु नहीं होती है उसे भिन्न ही होती है भेद होता ही तब कथन भेद का कथन होता ही तब है जब वो भिन्न होते हैं इस कारण से युक्ति साथ में दी है तर्क दिया है। यदा च परमात्मा जीवात जीवात अन्य तदा न तसे सुख दुख भाग भवेत न ही अन्य अन्य कृत कर्मण फलम भूगते तो जब परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है ये शास्त्र से सिद्ध है तदा न तख दुख भाग भवे जीव के सुख दुख का भागी वो क्यों बनेगा केवल इसलिए कि वो जीवात्मा के साथ साथ है इसलिए सुख दुख का भागी बनेगा नहीं बनेगा क्यों ना अन्य अन्य कृत कर्मणा है फल हम कोई अन्य अन्य के फल को नहीं भोगता यह भी एक प्रबल वैदिक सिद्धांत है जीव अलग है परमात्मा अलग है तो जीव के कर्मों का फल परमात्मा कभी भी नहीं भोगेगा तो भिन्न है एक जीवात्मा भी दूसरे जीवात्मा के कर्मों का फल नहीं भोगता है सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं तो परमात्मा की तो बात ही अलग हो लेकिन लोक में हमें ऐसा दिखाई देता है हमें प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति ने किया और भोग कोई और राय तो उन सब जगह भी सिद्धांत था यही मूल बात को अवश्य रखना चाहिए कि एक आत्मा के फलों को किए कर्मों के फल को दूसरी आत्मा कभी नहीं भोगती और यदि ऐसा प्रतीत होता है तो उसको फल नहीं कहते त्रुटी की किसी बच्चे ने आरोप सिद्ध कर दिया दूसरे के ऊपर तो दंड मिल गया दूसरे को जिसने किया उसको दंड नहीं मिला दिखने में तो वो दंड है फल है लेकिन उसने किया ही नहीं और उसको मिल गया हम कहते हैं स्थूल रूप से कि दंड है हत्या किसी ने नहीं की फंसा दूसरे को दिया और उसको हत्या का दंड मिल गया तो देखो फल किया किसी ने भोग को ही रहा है फल यह रूप से हमें ऐसा देखता है लेकिन इसमें सिद्धांत तो हमें इसको सदा साथ में रखना चाहिए कि जिसने किया है वही भोगेगा तो जिसने दोष किया जिसने हत्या की उसका फल तो उसी को भोगना है लेकिन ये जो होता हुआ दिख रहा है ये फल नहीं है क्योंकि जिसने किया नहीं है वो भोग रहा है ये तो फल कहलाता ही नहीं है ये तो किसी के ने गलत ढंग से बात को प्रस्तुत कर दिया अन्याय कर दिया पक्षपात कर दिया छल कपट से दूसरा उसका दुष्परिणाम भोग रहा है फल नहीं है वो उसके कर्मों का वो अन्याय भोग रहा है उसके लिए फिर न्याय व्यवस्था होगी परमात्मा की तेईसवें सूत्र की भूमिका कथम ही एत संभवित एकस्मिन अवकाशे द्वयो पदार्थ यो समावेश कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पर दो पदार्थ रह लें और तदानीमच एक कर्ता भोक्ता भवे अपरश्च कर्तृत्व भोक्तृत्व संसर्ग वर्जिता है आपके अनुसार वो एक ही स्थान पर है परमात्मा सर्वव्यापक है वो आत्मा में भी है शरीर में भी है तो एक साथ रहते हुए भी ये कैसे संभव है कि जीव जिन सुख दुख को भोग रहा है वो परमात्मा को नहीं भोगे जाए परमात्मा सुख दुख से युक्त ना हो यह कैसे संभव है ऐसा हो नहीं सकता तो अत्रोच्चते इसका उत्तर दिया जा रहा है तेईसवा सूत्र अश्मा दिवच तद अनुपत्ति ही पत्थर आदि के समान पत्थर आदि उदाहरण है इसमें इन्होंने फिर लोहा सोना इन सब का उदाहरण ले लिया इनके समान तो वहां पर भी इनके समान ही तद अनुपपत्ति उन गुण धर्मों की उपपत्ति वहां पर नहीं देखी जाती तो जैसे इन अश्म आदि पदार्थों में आकाश रहता है लेकिन फिर भी अश्मा आदि के गुण धर्म आकाश में नहीं कहे जाते या नहीं होते ऐसे ही आत्मा में परमात्मा रहता है लेकिन आत्मा के सुख दुख गुण धर्म परमात्मा में नहीं कहे जाते वो उनसे प्रभावित नहीं होता है इसी बात को भाष्य में समझाया यथा ही अश्मनी पत्थर में लोहे सुवर्ण वा लोहे में या सोने में अनुप्रविष्ट अनुप्रविष्टो अग्ने एकस्मिन अवकाशे अश्वना लोहे ने सुवर्ण न वाक तिष्ट तो इनके अंदर प्रविष्ट अग्नि आकाश को नहीं या इन्होंने अग्नि को लिया है कि लोहे चांदी आदि में पत्थर में प्रविष्ट जो अग्नि है आग है एक अवकाश में अश्म लोहे स्वर्ण के साथ में रहती है उसके साथ साथ रहती है पहले तो ये उदाहरण दे रहे हैं बाद में आगे समझाएंगे तद्वत्त परमात्मा भी जीवे ना अनुप्रविष्ट परमात्मा भी जीव के साथ में प्रविष्ट हुआ हुआ रहता है तो इसमें हम यू ही समझते हैं कि अग्नि लोहे में सब जगह प्रविष्ट है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि लोहे का ये भाग तो ठंडा है और ये भाग गर्म है सब जगह प्रविष्ट है ठीक है अग्नि लोहे में सब जगह प्रविष्ट है यह उसके बीच बीच में है हमें हमें क्या प्रती होती यही है ना कि सब जगह प्रविष्ट है बीच बीच में नहीं सब जगह प्रविष्ट है ऐसे ही जीव के साथ में परमात्मा भी प्रविष्ट है सूक्ष्म होने से उत्तम ही जैसे कि कहा है और अगली बात कह रहे हैं द्वा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते इसको बार बार दिया ही है इन्होंने पहले कि दो सुंदर पंख वाले साथ -साथ वाले साथ-साथ रहने परस्पर मित्र एक वृक्ष पर रहते हैं तो ये साथ-साथ रहने की दृष्टि से कहा इन्होंने तथा च यथ अश्मादीना गुरुत्वादि धर्म प्रसक्ति तथा अग्नऊ नी जो पत्थर लोहा सोने में जो भारीपन है उस भारीपन की प्रसक्ति यानी उन भारीपन का योग अग्नि में नहीं होता है अग्नि लोहे में प्रविष्ट है लोहा भारी है इससे अग्नि भी तो भारी नहीं हो जाती अग्नि जैसी है वैसी ही रहती है उसका हल्कापन रहता ही है वैसा भारीपन नहीं आता है तो जिस प्रकार से पत्थर आदि में गुरुत्व आदि धर्म की प्रसक्ति अग्नि में नहीं होती है तथैव परमात्मनि अपि जीवधर्म से कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक अनुपत्ति ही असिद्धिर भवती ऐसे ही आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व की प्रसक्ति यानी योग परमात्मा में नहीं होता है परमात्मा का अपना कर्तृत्व भिन्न ढंग से स्वीकार किया ही जाता है वो अलग बात हो गई लेकिन आत्मा का जो कर्तृत्व है वह परमात्मा का कर्तृत्व माना जाए आत्मा का जो भोक्तृत्व है वह परमात्मा का भोक्तृत्व माना जाए ये नहीं लोग में आत्मा परमात्मा की अभिन्नता कहते हुए लोग बहुत बोलते हैं परमात्मा तू ही करता है और तू ही धरता है तू ही भोगता है सब कुछ तू ही है करने वाला भी तू ही है भोगने वाला भी तू ही है तेरे को जो करना है वो कर ले मैं क्या करूं तेरे को ही तो ये करवाना है और तेरे को ही भोगना है तुछ तेरी तू ही जाने मैं क्यों चिंता करू मेरे को क्या लेना देना इससे मैं व्यर्थ में ही अपना अहंकार ला करके मैं करता हूं और मैं भूखता हूं देखो कितना परेशान हो जाता हूं मैं करता हूं तो सारा मेरे पे आ जाता है अच्छा करता हूं तो यश आ जाता है बुरा करता हूं तो अपय आ जाता है और उससे मैं पिसता रहता हूं दबता रहता हूं जबकि मैं करता हूं ही नहीं करता तो तू है और तेरे को करता मान लेंगे तो सारे ये दबाव हट जाएंगे ये सारी समस्या दबाव का कारण क्या है अपने को करता मानना मैं करता मैं मतलब अहंकार अहंकार के कारण ही तो ये सारी समस्या है अहंकार हटा दिया तो सारा अध्यात्म सफल हो जाएगा कोई कष्ट ही नहीं है फिर तो हमारे को तो इसलिए कर्तृत्व परमात्मा का मान लेते हैं और ऐसे ही भोक्तृत्व है हमारी बहुत सारी समस्या भोक्तृत्व के कारण है कि मेरे को ये भोग नहीं मिला मेरे को ये नहीं मिला इतना नहीं मिला कम मिला तो ये अपना भोक्तृभाव ही छोड़ दो ना मैं भोगने वाला हूं नहीं सत्य को जान लो भोगने वाला कौन है परमात्मा ही तो है तो मैं क्यों परेशान हूं तो ठीक है उसी का भोग उसी का भोग तो इसलिए समस्त दुखों से तनावों से मुक्त होने का उपाय आध्यात्म का मूल मंत्र बताया जाता है अहंकार के निप्रति कर्तृत्व <laughs> भोगतृत्व से मुक्ति तो ये एक अलग वो एक अलग है वो अलग अध्यात्म में चलता है ऐसा बोलते हैं लेकिन सिद्धांततः था कर्तृत्व और भोक्तृत्व हमारा है कर्तित्व और भोक्तृत्व हमारा है और हमें अपने उत्तरदायित्व से क्यों बचना चाहिए वो जो अध्यात्म है ना वो पलायनवाद वाला अध्यात्म है उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते करेंगे तो वही उनके जीवन को देखो जी आज मेरे को ये चाहिए या मेरे को अभी पानी चाहिए या ठंडा पानी चाहिए गर्म पानी चाहिए ये चीज चाहिए ये सब तो वो करते रहेंगे अपनी इच्छा से करते रहेंगे वहां उनको कहीं प्रतिति नहीं होती कि ये परमात्मा करवा रहा है परमात्मा करवा रहा है और परमात्मा ही सब कुछ करवा रहा है तो दूसरे ने यदि प्रतिकूल चीज रख दी है तो भी यही समझेंगे नहीं ये भी तो परमात्मा ही करवा रहा है सामने वाला भी तो परमात्मा ही करवा रहा है तो सहन कर लो बोले नहीं परमात्मा वो भी करवा रहा है हाँ ये भी परमात्मा ही करवा रहा है वो तो कहते हैं सब कुछ परमात्मा ही करवा रहा है तो चोर चोरी करने आया तो क्यों रोकें तो वो उत्तर देते हैं नहीं चोरी करवा रहा है वो भी परमात्मा ही करवा रहा है और रोक रहे हैं यह भी तो परमात्मा ही करवा रहा है तो इसलिए कर रहे हैं <laughs> तो परमात्मा ऐसा क्या मूर्ख है कि एक तरफ तो चोरी करवाएगा और एक तरफ रुकवाएगा एक को जो तो उत्तर कुछ भी पूछ लो बोले ये भी परमात्मा ही करवा रहा है परमात्मा को ऐसा मूर्ख मान रखा है कि परस्पर विपरीत करेगा तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो हमारा है क्यों हम उससे बचना चाहते हैं अहंकार कोई गलत बात थोड़ना है अहंकार कोई गलत बात थोड़ना है हां मिथ्या अहंकार होगा अविद्या से युक्त तो अहंकार होगा वो गलत बात है जो उचित है वो तो स्वीकार करना चाहिए तो तथ्य है यह स्वाभिमानी लोगों का रास्ता है कि हां अपने किए हुए का उत्तरदायित्व तो स्वयं लेते हैं क्या मैंने गलत किया मैं फल भोगूंगा मेरे को स्वीकार्य मैंने अच्छा किया है मैं भोगूंगा अपने पर परमात्मा की कृपा मानते हुए भी उत्तरदायित्व तो अपने का ऊपर लेते हैं एक है उत्तरदायित्व तो दूसरों को दे देना अब ये तो जनता वो तो गृहस्थी भी करते ही रहते हैं दूसरे लोग भी करते रहते हैं किसी को कोई को दोष हो जाता है बोले उसके कारण से हुआ उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया अपने को नहीं करेंगे तो सांसारिकता हटके आ तो अध्यात्म गया लेकिन अंदर की मूल प्रवृत्ति वही की वही रही अपने को नहीं दूसरे को सौंप दिया ये परमात्मा ही कर रहा है परमात्मा का ही सब कुछ है लेकिन इसके अंदर कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों आत्मा के तो उसके लिए इन्होंने कहा कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की अनुपत्ति असिद्धि होती है परमात्मा में ये कर्तव भोक्तृत्व नहीं है यथाच पूर्व दर्हा मंत्र स्पष्ट जैसा कि पूर्व में जो उद्धत द्रित्व, का मंत्र दिया था द्वास पढ़ना उसी की अगली पंक्ति में है पहले भी आ चुका है तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवती अनशन अन्य अभी चाकसी थी एक फल को भोगता है दूसरा केवल देखता है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों जीवात्मा के हैं भले ही परमात्मा अंदर रहता है उससे कोई दिक्कत नहीं आती जो ईश्वर को सर्वव्यापक मानने में बाधा अनुभव खड़ी कर अनुभव करते हैं वो इनसे कारणों से भी करते हैं ये परमात्मा अगर पक हुआ तो वो तो फिर दुष्ट व्यक्तियों में भी होगा सज्जनों में भी होगा तो दुष्टों में भी होगा तो फिर तो परमात्मा भी दुष्ट हो जाएगा ये परमात्मा दुष्टों में भी रहता है परमात्मा मलिन चीजों के अंदर भी रहता है ऐसा आक्षेप होने लगता है ये परमात्मा तो इनसे अछूता है सब जगह रहता हुआ भी तो अब इसके साथ साथ और एक सूत्र देखते हैं चौबीसवां सूत्र है उपसंहार दर्शनात् न क्षीरबी पूर्व पक्षी एक आक्षेप कर रहा है कि परमात्मा के कुछ उपकरण भी तो होने चाहिए ठीक है परमात्मा ने इसको बनाया वो निमित्त कारण है प्रकृति उपादान कारण है लेकिन परमात्मा निमित्त कारण है तो निमित्त कारण जैसे लोक में होता है तो कोई कोई ना कोई उपकरण तो होता ही है ना तो परमात्मा का कोई उपकरण भी होना चाहिए फिर तो बिना उपकरण के वो नहीं कर सकता तो उपसंघार दर्शनाथ उपसंगार, उपसंगार यानी उपकरणों के देखे जाने से वो परमात्मा फिर तो उचित नहीं रह पाएगा साधनों को पराश्रित होगा तो बोले नहीं क्षीरबद्धि ये खीर बद्धी, एक के समान होता है कैसे दिखाते हैं उपसंहार उपसंहार को खोला उपसंग्रह इकट्ठा जो किया गया कौन कर्त अतिरिक्त साधन संग्रह कर्ता के भिन्न जो साधन है उनका इकट्ठा करना परमात्मा से भिन्न यथा घट निर्माणे दंड चक्रादि साधन संग्रह कुंभ काराद अतिरिक्तो दृश्यते कुमार ने घड़े को बनाया लेकिन दंड चक्रादि साधनों का संग्रह भी तो वहां पर होता है तदवत जगत रचने परमात्मा अपनी उपकरण इति चेत कथयेत तो परमात्मा भी जगत की रचना कर रहा है तो उसको भी तो कुछ साधन चाहिए चिमटे विमटे या कुछ कुल्हाड़ी और कुछ ऐसी चीजें हथौड़ा आरी तसला कोई फावड़ा कुछ वो तो कुछ चीजें तो चाहिए उसको होनी चाहिए उसके पास में ऐसा इसने आक्षेप किया तो तरही उसका उत्तर दे रहे हैं न क्षीरव ही नहीं तद वक्तव्यम न ही एत समीचीनम नहीं दोषम आपत्ति थे नहीं वह दोषम आपत्ति परमात्मा में ये दोष नहीं आता कि उसको उपकरण चाहिए क्यों य तो ही कार्यम इदम जगत रचनम भवे परमात्मा इस जगत की रचना कैसे करता है दूत के समान कैसे यथा ही गोस्वामी गोपालो वाम गृहित दुग्धम श्रावती गोपाल जो होता है वो गाय से गाय को लेकर के उससे दूध ले लेता है तो उसमें उसको कोई उपकरण की आवश्यकता थोड़ी ना होती है जो आधुनिक गायें होती हैं उनके लिए वो उपकरण लगाते हैं वो अलग बात है लेकिन सीधा व्यक्ति दूध दूता है तो सीधा दूध दूह लेता है तद्वत्त परमात्मा प्रकृतिम गृहित जगत सृजती परमात्मा बिना उपकरणों के स्वयं ही इस कार्य जगत को बना देता है कारण को लेकर के कार्य को बना देता है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणवता की है। ओर सभी को साधार अभिवादन ओम शुभ